सजीवम परिजन श्री जौात कमलाय कामंरौ द्वजवरौ युगधर्मौे जगत प्रियकता अनर्तचरीवतीर्ण कलौ सामर्पयत मुन्न तोलरसा स्वक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदर द्वितकद संदीप सदा हृदय कांतक स्फु तचीनंदन वंदे कृष्णपरविंद युगम यस्की दृशा वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्व काश्मीरम तलशोणिमुपरीतनेस्तूरिका नीलम श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीजमातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यासम तय मुदीर वाछाकुभ्यंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे, हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीवे में मंद मते दयाम दया श्री वृंदावन बिहारी जय्म मंगल श्रीम माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें श्री प्रिया उन्मनी होकर के मान धारण करके अपने भवन में लौट गई इस चरित्र का पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए श्री सखी गण सब व्याकुल होकर के बैठी हैं श्री राधिका की क्या दशा है सखी कब मानेंगी कैसे इनका मन जो उन्मना हो रहा है उसे कैसे धैर्य दिया जाए यह सब की चिंता है अब उस चिंता को श्री वृंदा देवी जैसे दूर करेंगी इस प्रसंग का आगे वर्णन कर रही हैं तृतीय उल्लास प्रारंभ कर रहे हैं के पूर्वागराज वनराज विराजमान भानो वसंत प्रभषोणिबे कृष्णन तृष्णकसुना वृंदा वृंद वृंदन सा सबयसाइ कि उस समय श्याम सुंदर ने वा जी को राधा रानी के पास में मनाने के लिए भेजा इस चरित्र का आगे वर्णन करेंगे कि पूर्व अगराज अग कहते हैं पर्वत को पूर्व दिशा का जो पर्वत है अर्थात उदय पर्वत उस पर वनराज विराज मानव पूर्व दिशा के पर्वत के ऊपर और बन राजमान बन की पंक्ति के ऊपर विराजमानव भानव जब सूर्य विराजमान हो गए हैं वासंत तिल का प्रभु बिंबे उस समय सूर्य की शोभा ऐसी हो रही थी मानो वसंत तिल का नाम करके जो लाल रंग का पुष्प है ऐसे वसंत तिल का नाम करके लाल रंग का एक पुष्प उसके समान प्रभुमन समान शोण बिंबे सूर्य का बिंब लाल हो रहा था तो पूर्व अगर पूर्वागराज बन बनराज पूर्व पूर्व अगर अगराज अगमने जो गमन न करे अचल कहें अग कह एक ही बात है अचल पर्वत का नाम है हिमाचल ऐसी अग माने जो गमन न करे उसका नाम हुआ अग तो पूर्व अगराज माने पूर्व रूपी जो पर्वत है उस पर्वत पर और बन राजी बन की राजी माने पंक्तियां उनमें बिराज विराजमानो जो बिराजमान है भानो हो वसंत तल का प्रभु भानव बसंत तिल का प्रभुषोण बिंबे और सूर्य कैसा था कि वसंत तिल का प्रभुषोण बिंबे जिसका बिंब वसंत तलक माने लाल रंग के पुष्प के समान जिस सूर्य का बिंब हो रहा था ऐसे प्रात काल हो जाने पर सूर्य लाल हो रहा है वो पूर्व दिशा के पर्वत के ऊपर चमक रहा है और वन की पंक्ति के ऊपर सूर्य चमक रहा है ऐसी स्थिति होने पर कृष्णेन कृष्णक असुना प्रियतोथ वृंदो कृष्णक असुना माने प्यास से युक्त जो कृष्ण हैं अर्थात जो कृष्ण तृषित होकर के विराजमान हैं श्री राधे का, का दर्शन कब होगा ये विचार करके जो श्री कृष्ण विराजमान हैं उन कृष्ण के द्वारा कृष्ण का ये एक विशेषण है कैसे कृष्ण बोले तृष्णक असुना जिनके असु माने प्राण तृष्णक माने प्यास से व्याकुल हो रहे हैं कृष्णा कुल जिनके प्राण हो रहे हैं ऐसे उन श्री कृष्ण के द्वारा प्रिय वृंदा श्री वृंदा जी को वृंदा भेजा गया और उस समय वृंदाने वे श्री वृंदा जितनी भी सखीगण है उनके वृंद में सखियों के समूह में वे श्री वृंदा इ बिंदित वे वृंदा प्राप्त हो गई कैसा सुंदर अनुप्रास का प्रयोग वृंदा वृंदान बिंदत स्म ब्री ब्री ब्री सब जगह बकार वर्ण साम्यम अनुप्रास वर्ण की समानता अनुप्रास होती है अनुप्रास यहां पर दिख रहा है तो सी कथा है लीला वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य जिस समय पूर्व अगराज माने पूर्व के अगराज माने पर्वत के ऊपर और बन राजी पूर्व की वन के ऊपर विराजमानव जब विराजमान हो रहे थे सूर्य की रूप माधुरी कैसी थी बोले भानो हो उन सूर्य की रूप ऐसा था मानो वसंत का प्रभु शोण बिंबे के कालीन लाल रंग के जो पुष्प हैं एक फूल है वसंत तिल ये फूल का नाम है लाल रंग का होता है ये वसंत का नामक जो फूल उसके समान जिनकी अंग कांति थी ऐसे सूर्य के हो जाने पर तृष्णक असुना जिनके प्राण श्री राधे दर्शन करने के लिए तृष्णा से युक्त हैं प्यास से युक्त हैं ऐसे श्री कृष्ण के द्वारा प्रणृतार्थ वृंदा श्री वृंदा जी को श्री राधिका के पास में भेजा गया श्री श्यामचंद ने जब ये सुना होगा कि श्री राधिका माननी होकर के चली गई हैं उस समय श्री श्यामचंद ने वृंदा को मना करके उस समय श्री राधिका के पास में भेजा तो प्रता वृंदा उस समय भी वृंदा वृंदा ने वृंदाने साव श्री राधिका की सवय मान्य जितनी भी सखीगण हैं उनके समूह में ई बिंदत स्मो श्री राधिका श्री वृंदा उस समय आ गई हैं तो वृंदा वृंदाने सब यमक अलंकार का भी है वृंदा वृंदा दो शब्दों का प्रयोग किया है एक जगह वृंदा का हो गया वृंदा सखी दूसरी जगह वृंदा का तो हो गया समूह सखियों के समूह के पास में वो श्री वृंदा जी उस समय आ गई बिंद मन पहुंच गई बिंद प्राप प्राप्त करने के अर्थ में वृंद धातु का प्रयोग है वृंदतिस्म वे वहां पहुंच गई है शिव आ गई विज्ञाय मान रहता अपिता सामना वृंदा धीया च बलती स्म भवत्य वृंदा वाम यो, जन योगचरिया दाक्षिण्य तो विधरे द्रुतमेव तस्याम विज्ञा मान रहिता अपिता उस समय जितने भी श्री सखीगण राधा रानी के जितने भी सखीगण श्री विश्वानंदिनी के स्वामी जी की जितनी भी सखीगण हैं वे सब की सब मान रहिता सब की सब मान रहित हो रही हैं अच्छा सब दीन हो रही हैं इस समय किसी में भी अभिमान नहीं है किसी में भी टेढ़ापन नहीं है सब अत्यंत अत्यंत राधिका की विकल दशा को देख कर के सारी सखी मान रहित हो रही हैं, इनमें अत्यंत दीनता आ गई है विज्ञा मान रहिता अपताह ता माने उन सखियों ने जब श्री वृंदाजी को देखा कि वृंदा मान रहित हैं, अभिमान से नहीं जितनी भी सखी हैं वे सब श्री राधिका का विकलदशा का दर्शन करके मान रहे हैं और विज्ञाय जब उन्होंने जाना कि वृंदा आ रही है तो वृंदा को आया हुआ जानकर के मान रहित माने दीनता को प्राप्त करने वाली उन सभी सखियों ने श्री वृंदा का स्वागत किया अब वृंदा कैसी हैं समाना श्री वृंदा आदरणीय हैं, मान देने योग्य हैं, समाना माननीय होकर के शिव वृंदा जी विराजमान है वृंदाविधा इनका नाम ही है कि जो वृंदा माने जिनको वरण कर लिया गया है ऐसे लोगों का सदा रक्षा करने वाली उनका नाम हो गया वृंदा वृदातु वर्ण करने के अर्थ में आती है और दा धातु रक्षा करने के अर्थ में आती है जिनको किशोरी जी ने चुना है ऐसे लोगों को श्री किशोरी जी अपने चरणों में चुने हुए लोगों को चरणों में रखती हैं। तो वृंदम व्री माने जिनका वर्ण किया है उनका द माने पालन करती हुई उनको दान करती हुई कृपा का दान करती हुई जो विराजमान उनका नाम हुआ वृंदा तो जिनको वृंदावन में निवास प्राप्त हुआ भी कोई मामूली थोड़ी है कितने भाग्यशाली हैं आखिर में चुने हुए हैं भाई हम सिलेक्टेड लोग हैं जिनको वृंदावन में किशोरी जी ने अपने चरणों में स्थान दिया इस गौरव को धारण करके वृंदावन में रहना चाहिए वृंद शब्द का अर्थ ही है वर्ण करना चुनना का अर्थ है रक्षा करना जो चुने हुए व्यक्तियों की रक्षा करते हुए विराजमान है उसका नाम है वृंदा तो वृंद माने चुने हुए लोगों का रक्षण करना उसका नाम हुआ वृंदा ऐसे लोगों का जो अवन वन है उसका नाम वृंदा का जो वन है ऐसे लोगों का नाम ही हो गया उसी का नाम हो गया वृंदावन तो वृंदान सा सब ऐसा वे श्री वृंदा जी जितनी भी सखी हैं उन सखियों के साथ में विराजमान है विज्ञाए मान रहता यद्यप जितनी भी सखी थी वे इस समय मान रही थी माने दीनता से युक्त थी परंतु उन्होंने समाना विधा ये वृंदा नाम करके सखी परम आदरणीय है और ये आ रही है ऐसा जब विज्ञा माने जाना उस समय बलतेस्म भवत्य वृंदा उस समय ये सब की सब बलते ये परम वृंदाविधा च बलते बलते माने आगछती वो वृंदा आ रही है ऐसा विचार करके भवत्य वृंदा उस समय भवंती भवन भवंत भवंती है वृंदा उसमें भवंती अवंदा ये सब अकेली ही दौड़ पड़ी भवंती अवंदा अवंद माने एक दूसरे को देखकर के नहीं दौड़ रही है बल्कि अवंद हो करके जिसने भी देखा वो ई श्री वृंदा के पास में दौड़ पड़े तो भवंती वृंदा अवंद हो करके ही ये सब दौड़ पड़ी श्री वृंदाजी भी इस समय अवृंद होकर के आ रही मान अकेली आ रही हैं ऐसी भवंती अवृंदा माने अकेली जो आ रही हैं और जो समाना माने आदरणीय हैं वृंदाविधा जिनका वृंदा नाम है ऐसी वे वृंदा वलते माने यहां आ रही हैं इति विज्ञायो यह जानकर के जितनी भी सखीगण हैं जो कि मान रहित थी बे सब की सब उस समय आनंदित हो गई और श्री वृंदा का स्वागत कर रही हैं स्वागत कैसे कर रही हैं उसका वर्णन कर रही हैं कि बामा हिमाश्च यद्यपि श्री राधिका के पक्ष की ये सारी सखीगण बाम स्वभाव वाली है अर्थात सहजन में माननीय स्वरूप विराजमान हैं परंतु तो माननीय स्वरूप होने पर भी सब सवयोजन योगचर्या सब माने यज्ञ उनके योजन माने यज्ञ के आचरण की जो योगचर्या है अर्थात यज्ञ में जैसा सब योजन चर्या इसका सीधा अर्थ हुआ आदर श्री बृंदा को आदर देती हुई विराजमान हुई सब कहते हैं यज्ञ को सब योजन चर्या इसको यदि इसकी व्याख्या करें तो इसकी व्याख्या होगी सब माने यज्ञ यज्ञ का योजन माने आयोजना उस आयोजना के अनुसार योग योगचर्या जो कार्य है उसको करती हुई विराजमान तो यज्ञ में जैसे देवताओं का आदर किया जाता है इसी प्रकार जितनी भी सखीगण हैं वे विष्वि वृंदा को आदर देने के लिए दौड़ पड़ी को समझ के जो भाषा है वो थोड़ी कठिन जरूर है पर है बड़ी मद, मने बड़ी उपयुक्त सब योजन योगचर्या सब माने यज्ञ उनकी योजन माने योजना उस योजना के उपयुक्त जो योगचर्या है मन जो आचरण है सीधा सीधा अर्थ होगा फलित अर्थ होगा इसका माने आदर देने के लिए उनका पूजन करने के लिए सारी की सारी सखीकरण उस समय दौड़ पड़ेगी दाक्षिण्यता वाम होकर के भी दाक्षिण्य भाव को स्वीकार करके ये सब सखीगण विदधरे उसमें योगचर्या को करने लगी अर्थात श्री वृंदा जी का आदर करने लगी हैं द्रुत में व्याम शीघ्रता से श्री वृंदा जी का आदर करने लगी दोबारा सुन ले रहिता अपी वे जितनी भी सखीगण है वे सब यद्यपि मान रहित हैं परंतु तो उन्होंने विज्ञा जब ये जाना कि श्री वृंदा आ रही हैं, तो उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई अब वृंदा कैसी हैं उनके लिए विशेषण दे रहे हैं वृंदा है समाना माने मानवती आदरणीय हो करके वृंदा विराजमान है और श्री वृंदा कैसी है वृंदाविधा उनका नाम ही है वृंदा माने जो वारण करें जो वरण करें और वारण किए हुए वरण किए गए लोगों की जो रक्षा करने वाली हैं उनका नाम हुआ वृंदा माने वृंदावन में जो रहेगा उसको श्री वृंदा देवी ही माया के बंधन से उसका वारण करेंगी अर्थात संसार से उसको बचाएंगी अथवा माने जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनको ही वृंदावन में रहने के लिए वे स्थान प्रदान करेंगे वृंदावन में उनको रखेंगे यदि यहां पर कोई आ भी गया तो फिर यदि उन्होंने वरण नहीं किया है तो ऐसे लोगों से ये कहेंगे कि भैया तुम आए हो यहां पर तो अब जल्दी से जाओ खाओ पियो डोल घूमो फिरो और जल्दी से भाग जाओ यहाँ की लस्सी टिक्की खा करके अपने नाश्ता पानी करके फिर भाग जाओ यहां से फिर यहां पर रहने का नहीं यहाँ पर रहेगा वो जिसको कि श्री किशोरी जी ने वरण किया है तो वृंद शब्द वृंदा शब्द का अर्थ यह है व्री माने वरण किए हुए व्यक्तियों का जो रक्षण करने वाली होती होकर के विराजमान उनका नाम वृंद अथवा व्री माने जिनको वारण कर दिया है अर्थात माया से हटा करके माया समुद्र को माया के बंधनों को हटा करके जिनको रखना चाहती हैं उनको श्री वृंदा देवी श्री वृंदावन उनको अपने पास में रखता है तो जिनका नाम ही वृंदा हो करके विराजमान है और श्री वृंदावन वृंदा वुर्णा देवी कैसी हैं कि भगवती अवृंदा जो इसमें अकेली अकेली ही आई हैं अवृंद माने समूह के साथ में नहीं आई हैं बल्कि अकेली अकेली आई हैं तो जो अकेली आई हैं जिनका वृंदा नाम है जो समाना मान से युक्त माने आदर से युक्त होकर के विराजमान हैं ऐसी उन वृंदा को वलते वे वृंदा आ रही हैं इति विज्ञाओ वे यह समझ करके जितने भी किशोरियों की सखीगण हैं वे सब की सब बामा इमा यद्यप ये तो बामे बामा है परंतु तो बामा होते हुए भी दाक्षण्यता आज इनमें दाक्षि उत्पन्न हो गया है क्या बात ये विरह की महिमा दिखा रहे हैं कि विरह ऐसा है कि कहा तो एकदम बामता रहे और कहा इस समय दक्षिणता को धारण करना भी कठिन हो गया इतनी दीनता उत्पन्न हो गई है कि अपने बाम स्वभाव को त्याग करके अत्यंत सीधी सुधरी होकर के सीधी होकर के ये सब की सब एकत्रित हो गई है दाक्षिण्यता अत्यंत अत्यंत दक्षिण अंकुल होकर के दक्षिण माने अंकुल अंकुलता धारण करके इन सब सखी गणों ने द्रुतमेव व तस्याम शीघ्रता से श्री वृंदा के प्रति सब योजन योगचर्या सब योजन माने यज्ञ में जो योजना होती है उसके अनुरूप योग माने क्रिया की चर्या करते हुए विराजमान हुई सीधा सीधा अर्थ होगा आदर करते हुए विराजमान हुई जैसे यज्ञ में सब का आदर किया जाता है इसी प्रकार यज्ञ के उपयुक्त आदर की चर्या को करते हुए ये सब की सब सखीग विराजमान हुई थी बामा, में, आज अत्यंत अत्यंत दक्षिणापन उत्पन्न हो गया है श्री माधव में एक जगह ललिताजी के नहीं ललित माधव में श्री राधारानी के वचन हैं श्री स्वामी जी के विरह में कि हाय कहा तो मैं मदीरता भाव धारण करके सदा प्यारे से अरे प्यारे तू से टेढ़े वचन कहती थी आज भाव भाव धारण करना तो बड़ा दूर तो भाव को भी संभाल पाना मेरे लिए कठिन हो गया है तेरे में पहले तू मेरा है इस भाव को धारण करके विराजमान थी आज इस भाव को भी धारण करने के अयोग्य मैं अपने आप को समझ रही हूं कि प्यारी मैं तेरी हूं इतनी दीनता उत्पन्न हो रही है तो यहां पर वो भाव है जो बामता है उसका त्याग करके दाक्षिण्य का धारण कर भाव धारण करके वे विराजमान हो गई हैं एक बार फिर से समझ लें कि सारी सखीगणों ने जो के मान रहित थी उन्होंने समाना माने परम आदरणीय वृंदा का नाम है वृंदावे धा भवते अवृंदा जो अकेली ही आ रही हैं ऐसी वृंदा बलते माने यहां आ रही हैं ऐसा विज्ञाय माने जान करके बामा माश्च अपने बाम स्वभाव का त्याग करके सब योजन योगचर्या मनुष्री वृंदा का आदर करने के लिए दाक्षिण्यतः परम अंकुल होकर के विदधरे माने आदर करती हुई विराजमान हो गई हैं द्रुत में वस्या शीघ्रता के साथ में श्री वृंदा का आदर करते हुए ये विराजमान हो गई हैं विरोधाभास अलंकार है कि है बामा पंत दाक्षिण्य धारण करके विराजमान हो गई ये विरोधाभास है ऑक्जीमरन इसमें साइज़ में प्रकट हो रहा है कि को त्याग करके दक्षिणा हो गई हैं। है राधास्थित तो कृतमतिम ललता चरेणो दृष्टम स्विष्ट निहिता कथमत्र आगा बते चलता धरमाल उस समय जितने भी अन्य सखी सखीगण हैं वे तो चुप्प हो गई हैं परंतु तो श्री लाल ललता उस समय आई और श्री ललता से ललता उस समय श्री वृंदाजी से धीरे से पूछने लगी अब कैसे पूछा उसी का वर्णन कर रहे हैं कि मौनम तदाश्रित बतीशु सखीशु जितनी भी अन्य सखी हैं उन्होंने मौन धारण किया हुआ था मौनम तत् आश्रित बतीशु सखीशु तदा माने उस समय जितनी भी सखीगण में मौनम आश्रित बतीशु मौन धारण करके विराजमान थी उस समय देवी देवी राधास्त्र तो कृतिमतिम श्री वृंदा यह जानना चाह रही थी कि देवी श्री राधिका कैसी हैं श्री राधिका के लिए देवी शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है चैतन चढ़तामृत ने निरूपण किया देवी शब्द की व्याख्या करते हुए देवी कृष्णमयी पुरोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी सर्व कांत्य संबोधि परा यह जो रुद्र के राधाणी के बड़े सुंदर वचन राधा के स्वरूप का वर्णन करने वाला इतना बढ़िया ऐश्वर्य का तत्व का वर्णन करने वाला कोई दूसरा श्लोक बड़े कठिन से मिलेगा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता और श्री कविराज गोस्वामी उसकी व्याख्या कर रहे हैं देवी शब्द कहे ज्योतमाना सुंदरी देवी शब्द का अर्थ है परम ज्योतमाना सुंदरी कृष्ण वंछा कृष्ण चार वसति स्थली श्री राधिका कृष्ण की वांछा कृष्ण की इच्छा उनकी वसंत स्थली होकर के विराजमान माने सुपरमार्केट है एक ही जगह अंडर वन रूफ जहां पर सारा सामान मिल जाए ऐसा कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी तो देवी शब्द का अर्थ ही है देवी शब्द का है द्योति माना सुंदरी जो द्योतमाना हो सुंदरी हो उसका नाम देवी कृष्ण की वांछा कृष्ण की लीला इच्छा उन सबों को पूर्ण करने की वसत स्थली एक ही स्थान पर सारी वस्तुएं जहां पर प्राप्त हो जाएं यह श्री राधिका की अपूर्व विशिष्टता तो देवी कृष्णमई कृष्णमई कहने का तात्पर्य है कि जिनके हृदय में भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है कृष्णमई माने अंतर वही दोनों जगह कृष्णमई होकर के श्री राधिका विराजमान देवी कृष्णमयी प्रोक्ता प्रोक्ता कहने का तात्पर्य है शास्त्रों में जो प्रसिद्ध होकर के विराजमान संपूर्ण शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका राधिका का तात्पर्य है जिनमें साधन की भी परिपूर्णता और जिनमें सिद्धि की भी परिपूर्णता राध साध संसिध राधातु जो है वो साधना के अर्थ में और सिद्धि के अर्थ में आती है अर्थात न तो ऐसी कोई दूसरी साधना करने वाली है प्रेम की ऐसी सेवा कोई दूसरी नहीं कर सकता है और प्रेम में शाम सुंदर को जैसे सुख की प्राप्ति श्री राधिका की सेवा के द्वारा होती है ऐसी सिद्धि की भी प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है तो राधिका उनका जो नाम है वो बिल्कुल यथार्थ नाम है जैसा गुण नाम वैसे ही गुण विराजमान है वे श्री राधिका है मैंने ऐसी साधिका होकर के और ऐसी सिद्धि सिद्ध होकर के कोई दूसरी नहीं है तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका सर्वदेवता उनमें जितनी भी अभिलाषाएं हैं दिबू धातु जो है वो क्रीड़ा के अर्थ में आती है सर्वदेवता का तात्पर्य है सारी की सारी क्रीड़ाएं उनमें विराजमान हैं श्री राधिका में सारी नायिकाओं के सारे अवस्थाओं की प्राप्ति श्री राधिका में संपूर्ण लीलाओं की प्राप्ति श्री राधिका में विराजमान है राधिका सर्व देवता सर्व लक्ष्मी मई लक्ष्मी शब्द जो है वो इच्छा के अर्थ में है जितनी भी इच्छाएं हैं वे कृष्ण सेवा की उनकी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए ही हैं सर्व लक्ष्मी मई सारी लक्ष्मी उनमें सर्वदा सर्वदा विराजमान है सर्वकांति ही अपूर्व कांति उनमें विराजमान सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोनी मोहित करने वाली होकर के विराजमान अतः शास्त्र कहे राधा जगन मोहन जो कृष्ण हैं उनको भी मोहित करने वाली श्री राधाणी विराजमान हैं इसलिए सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही जगन मोहन जो कृष्ण है उनकी भी मोहिनी होकर के वे विराजमान है और परा का तात्पर्य है जगत के स्वामी हैं श्री कृष्ण उनकी भी स्वामी होकर के श्री राधिका विराजमान अतः परा का तात्पर्य है सर्वश्रेष्ठ बहुत बढ़िया श्लोक है श्री राधिका राधा तत्व को स्थापित करने वाले अत्यंत सुंदर श्लोक एक जगह ही सारे गुण जहां पर अधिकांश गुण श्री किशोर जी के एक श्लोक में आ जाए देवी कृष्णमयी प्ररोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व, सर्व कांति सम्बोहिनी परा रुद्र अमल के जो श्लोक है उस श्लोक को तो यहां पर भी देवी शब्द का विशेष रूप से निरूपण कर रहे हैं श्री वृंदा देखा कि मौनम तदाश्रित बतीशु सखीशु जितनी भी सखी हैं वे सब मौन धारण करके विराजमान हो रही हैं उस समय देवी राधा स्थित कृतमतिम देवी श्री राधिका उन राधिका के लिए अथवा देवी आ, ये वृंदा के लिए भी है तो देवी उन देवी श्री वृंदा के लिए जो कि राधिका स्थित कृतमतिम श्री राधिका का विचार कैसा है राधिका की क्या स्थिति है इस बात के लिए जिन्होंने अपनी बुद्धि लगा दी है ऐसी देवी श्री वृंदा से उस समय ललता ने पूछा ललता चिरेणु दृष्टुम स्विष्ट नेहता कथमात्म वासमान आगा बचेती उस समय श्री ललता उस समय चिरेणु दृष्टुम श्री राधेकर ललता उस समय पूछ रही हैं, आज कह रही है कि स्वादिष्ट निहता कथमत्र वास्मान आगा बोले अरी सखी स्वादिष्ट हमारा जो इष्ट है स्वदि, स्वदिष्ट निहता हमारा जो इष्ट है जो हमारा लक्ष्य है वो आज पूर्ण हो नहीं रहा है हाय स्विष्ट हमारे दिष्ट माने भाग्य से निता माने हम दबी कुचली हुई पड़ी हुई हैं स्वदिष्ट दिष्ट माने भाग्य हम अपने भाग्य से नेता माने यहां दीन हुई पड़ी हुई हैं ऐसी आसमान आगा बतेती हमारे पास में अरे बृंदा तू कैसे आई हमको देखने के लिए आसमान दृष्टु हम सबको देखने के लिए अरे वृंदा तू कैसे आई ऐसा कहते हुए श्री ललताजी चलता धर्म आललापो जिनके ओठ का रहे हैं ऐसे मन धीरे से फुसफुसाती हुई श्री ललता बृंदा से बोली उस समय श्री वृंदा जी से ललताजी बोली दोबारा स्पष्ट हो जाएगा कि मौनम तदाश्रित बतीशु सखीशु राधे का की जितनी भी सखी है वे तो उस समय मौन धारण करके विराजमान हो गई थी उस समय ललता चिरेण देवी उसे में उसे उस समय ललता ने काफी देर बाद देवी मानी श्री वृंदा से आललाप माने ये वार्तालाप किया अब क्या वार्तालाप किया कि अरी सखी स्वदिष्ट नेहता हम लोग तो अपने दुर्भाग्य के कारण यहाँ पिची कुटी हुई पड़ी हुई हैं कुचली हुई पड़ी हुई हैं स्वदिष्ट अपने दुर्भाग्य के कारण निहता यहाँ हम तो मरियल सी पड़ी हुई है आ, कुटी पिटी सी पड़ी हुई हैं ऐसे अत्र असमान दृष्टुम हमारा दर्शन करने के लिए आगा बतो अरे सखी तू कैसे आई ऐसे श्री ललता जी चलता धर्म आललापो अपने फड़कते हुए ओठों से अर्थात बुदबुदाती हुई श्री ललता श्री वृंदा से पूछने लगी मूल वाक्य है ललता देवीम आललापो उन ललता ने देवी से यह वचन पूछे वृंदा साथ ललता लशम्य प्रेमीर्ण हृदयामृतेव कि अमुना मनया पुनरप्य भाषी वृंदा साथ ललता लि निशम्यों ललता के लपित निशम्यों ललता के बातचीत को सुनकर के ललता लपी तुम ललता ने जो कुछ भी कहा उसको में माने सुनकर के वृंदा की सात हो उस समय वो वृंदा जो है वे वृंदा भी ये बोली प्रेम विदीर्ण हृदय उस समय श्री ललता प्रेम से ललता का जो हृदय है वो विदीर्ण हो रहा था उस समय भूतस्मित कुछ जबरदस्ती मुस्कान को अपने हृदय में धारण करती हुई भृतस्मित वे स्मित को भरतमान्य धारण करके वे समय बोली है अब बृंदा क्या बोलेंगे तो बृंदा के साथ ललता लपितुम निशम्य ललता के बचन को निशम्य मैंने सुनकर के प्रेमा हृदया जिन लल जिन बृंदा का भी हृदय प्रेम के कारण विदीर्ण हो रहा था और भूतस्मित जो मंद मुस्काती हुई जबरदस्ती मुस्कान को धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसी वे वृंदा उस समय कहीं बोली श्री से कह रही हैं क्या कह रही हैं अब आगे की पंक्ति देखिए किम बो अमुना अरे ललता एक बात बता श्याम सुंदर ने तुम लोगों का क्या अपराध कर दिया श्याम सुंदर पर कोई अपराध हो गया हो गया है क्या ये बृंदा की श्याम सुंदर की सखी है इससे श्याम की ओर से पूछ रही हैं कि वह अपराधम तुम सबका अमुना मन उन श्याम ने क्या अपराध कर दिया है इन श्याम ने क्या अपराध कर दिया है कृतान योग इस समय वेशंदा कृत अनु योग माने दूती बन करके, शामसंदर की दूती की ओर से आई हैं हैं ये ये ब्रिंदा के लिए श्री ने तुम्हारा कौन सा अपराध कर दिया अरे ललता क्या बात हो गई मुझे भी तो बता शाम सुंदर ने तुम्हारा क्या अपराध कर दिया बी वर्ण पूर्ण अनया पुनरप्य भाषी उस समय अनया पुनः अभाषी वे श्री ललता अब वृंदा को उत्तर देती हुई बोली वही वर्ण श्री ललता का जो बोलना है वो कैसा है विवर्णता से युक्त है अर्थात परम दुखी होकर के ललता उस समय बोली पुनः सुन लें कि ललता लपितम निशम्य ललता के बचन को सुनकर के वृंदापी माने वो वृंदा प्रेम विदीर्ण हृदय जिसका हृदय प्रेम से विदीर्ण हो गया था और भ्रतस्मित वो अपने मुख के ऊपर फीकी हंसी धारण करके भ्रत स्मित भ्रत माने धारण किया है स्मित माने हंसी अर्थात फीकी हंसी जबरदस्ती फीकी हंसी से मुस्कुराती हुई अब ये तो इन वृक्ष की गोपिकागणों का सुंदरियों का एक स्वभाव है कि दुख में भी स्मित उनके मुख पर रहेगी ये एक विषय एक सामान्य कितना भी कष्ट हो पर मुख पर मुस्कान रहेगी ये तो मुख तो हंसता हुआ ही उनका है तो वृतस्मित वो जिन्होंने स्मित को फीकी हंसी को अपने मुख के ऊपर धारण कर रखा है ऐसी शिवृंदा उस समय विराजमान थी उन वृंदा से श्री वृंदा बोली कि किम्बो इति श्याम सुंदर ने यहां कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जरा मैं भी तो सुनू ऐसे करता श्याम सुंदर की ओर से जो अनयोग माने दौत्य करती हुई वृंदा आई थी ऐसी वृंदा से श्री ललता बैवर्ण पूर्ण मनया उन अनया माने उन ललता ने विवर्णता से युक्त होकर के अप्य भाषी उस समय बोलना प्रारंभ किया ललता बोली यहां पर बसंत तिल का इस पूरे छंद में बसंत तिल का जो छंद है वो ही विराजमान था पहले में इंद्रवज्या छंद था अब इस सर्ग में पूरे में वसंतल का उक्ता बसंत तिल का तवजा जगोगो, ये उसका लक्षण भी है वसंतल का जो छंद है वो चंद का ही प्रयोग है और उसका प्रयोग भी कर देते हैं ये मुद्रा अलंकार के द्वारा उसका संकेत भी कर देते हैं पहले में कह दिया भानो बसंत शब्द इसका प्रयोग भी कर दिया बसंतल का यहां पर छंद है पहले श्लोक में वसंतल का छंद का प्रयोग कर दिया था अब श्री ललता जी कह रही हैं कि आसीद यदा प्रिय सखी सखितस्य राधा सर्वेश्वरी नहीं तदा वैमास्म योग्या संभाषित अथ वैप्रीत्य किम भस्मपूर्ण पूर्ण बदनि अधुना लपा बोले आसीद यदा प्रिय सखी सखितस्य राधा बोले अरी सखी श्री राधे का आसिद प्रिय सखी तस् श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा प्यारी सखी कभी रही थी इतिहास की बात हो गई अब क्या है ये व्याकुलता में कह रहे हैं अजी एक समा एक समय वो भी था कि आशित यदा प्रिय सखी सखी तस् राधा सर्वेश्वरी वे श्री राधिका ही सर्वेश्वरी होकर के कभी श्री श्याम सुंदर की हुआ करती थी आसित वे हुआ करती थी उनकी सर्वेश्वरी होकर के विराजमान होती थी नहीं तदा वयमस्म योग्य उस समय क्या हम तुमसे बातचीत करने लायक नहीं थी ऐसा जब श्री राधे का सर्वेश्वरी थी उस समय नहीं तस्सी योग्य आज जो यो तू पूछ रही है वो उस समय क्या हम इसकी योग्य नहीं थी नहीं तदा वयम आसम योग्य उस समय हम योग्य नहीं थी संभाष तुम, क्या तुमसे बात करने की योग्य नहीं थी अर्थात योग्य थी, थी। अर्थात तो उस समय तुझसे खूब बात की क्या हमने तुझसे बात नहीं की क्या तुझे याद नहीं है क्या आरिवृंदा जब श्री राधिका को श्री कृष्ण आदर देते थे तब हम कैसे तेरे साथ में घुल घर के मिल मिल करके बात करती थी परंतु तो अब किस मुख से बात करे आई हमारी ये दशा हो गई हमारी सखी की ये दशा हो गई है तो नहीं ददा वह योग्य क्या हम तुझसे बात करने में योग्य नहीं थी अर्थात उस समय हमने खूब तुझसे बात की थी थीत्यंतु हाय अब वैपरीत्य सब उल्टी बात हो गई सारी बात ही पलट गई है किम भस्म पूर्ण बदना ये? अधना लपामो अभी सखी इस समय हमारे मुख के ऊपर धूल पड़ी का बात की हम बड़ी थी इस समय भस्म पूर्ण बद नहीं हमारी मुख के ऊपर धूल पड़ी हमारे मुख के ऊपर हाई काय बात की हम सखी थी ये एक मुहावरे का प्रयोग है बोले क्या धूल सखी थी यही यही कह रहे हैं क्या राख सखी थी हम क्या धूल सखी थी आज हम भस्म पूर्ण बदना बदना बदना अपने इन भस्म मुख से धूल पड़े हुए मुख से अरी सखी अधुना किम लपा भवती किम लपा हम तेरे साथ में क्या बात करें अरी सखी अब तेरे साथ में बात करने का हमारा मुंह ही नहीं रहा है एक बार पुनः आस्वादन करेंगे निराशा के श्री दुख के श्री ललिता जी के वचन है कि अरे सखी एक जमाना था जबकि आशी प्रिय सखी सखी राधा सर्वेश्वरी उन कृष्ण की श्री राधिका सर्वेश्वरी हुआ करती थी वो एक जमाना था नहीं तदा उस समय हम लोगों के भी ठाट बाट अलग थे क्या हमने तदा मैंने उस समय में योग्य संभाषितम हमने नहीं किया हम क्या करने योग्य नहीं थी परंतु आज देख समय समय बड़ा है ने क्या करवट ली है इस बिपरी के कारण किम भस्मपूर्ण पूर्ण बदने ही अपने इन धूल खाए हुए मुख से हम अब तेरे सामने अधना भवती लपा हम तेरे साथ में क्या वार्तालाप करें अब तो हमारा बात करने का मुख भी नहीं रहा है ऐसे भूम का बनाई और भूम का बना करके श्री वृंदा जी अपने आप को क्या हुआ क्या हुआ ऐसे जब पूछ नहीं है तो अब श्री ललता जी जैसे खुल रही हैं और खुल करके अब बोल रही हैं कि अरी सखी क्या हुआ क्या बताए क्या तू जानती नहीं है क्या तुझे सब पता है फिर भी तू पूछ रही है तो जाना से श्याम सुंदर जैसे हैं उनके सारे वृत्त को तू अच्छी तरह से जानती है हाय हमारी सखी ने कौन सी प्रीति की यह है की भाषा उल्हा देते हुए कह रही है के जाना से नून मखलम खिल सखी तस्तम तू श्याम सुंदर की एक एक नस को जानती है तू उनके सारे चरित्र को अच्छी तरह से अली सखी जानती है फिर भी किम माम अथापर प्रसी देवी भूय पंत हे देवी फिर भी बार बार तू मुझसे जो पूछ रही है सब जानती है परंतु जानते पूछते भी तू मुझसे पूछ रही है कि क्यों पूछती है बार बार कि किम अथा परिपृक्षसी देवी, <coughs> देवी तू मुझसे क्यों पूछ रही है हंता हृदय मर्म तस्म उद्घाटते स्फुटते कि बत संविधासे हंत हृदय हृदयांतर मर्म तस्मिन अरी सखी हमारे हृदय का जो मर्म है उस हृदय के आंतरिक मर्म मर्म को हंत अस्मदी हृदय के हृदय अंतर हमारे हृदय के भीतर जो मर्म है वो तस्मिन उद्घाटित वो आज उद्घाटित जब खिल जाएगा प्रकट करेंगे तो स्फुटित किम बत संविधा से हमारा मर्मस्थल ही फूट पड़ेगा तो अस्मृदी हृदय मर्म तस्मिन उद्घाटित उन श्री श्याम सुंदर के प्रति जब हम अपने मर्म का पूरी तरह से उद्घाटन कर देंगे तब किम बत संविधान से उस समय अरी सखी बता किम संविधा से हम क्या करेंगे क्या करेंगे संविधा से बता तू भी क्या करेगी और हम भी क्या करेंगे हमारा हृदय प्रकट होकर के कहीं स्फुटती मन फूट ही नहीं जाए यदि हमने बोलना प्रारंभ किया तो अरी सखी ये हृदय ही फट जाएगा फिर किम विधास्य तू क्या करेगी ये कहने का तात्पर्य वचन की एक भंगिमा है अत्यंत अत्यंत महा की दुख की दुख दुख महा उस महा की स्थिति में कह रही हैं बोले अरी सखी यदि हमने बोलना प्रारंभ किया और हमारा ये हृदय फट गया तब किम विधा तू क्या करेगी और कोई दूसरा भी क्या करेगा हंत ने हाय हाय अस्मदीय हृदयांतर हमारे हृदय के भीतर का मर्म जब तस्विन उद्घाटते जब वह मर्म तस्मिन माने कृष्ण विषय जो मर्म है वो उद्घाटते माने सामने जब प्रकट हो जाएगा अस्फुटती वो हमारा हृदय ही जब फूट जाएगा उस समय किम संविधा से फिर तू क्या करेगी सखी तुझे सब पता है सब पता है इसलिए कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं है क्यों बार बार कहलवाती है कहना कहलवाने की जरूरत नहीं है तू सब जानती ही है और ऐसा कहकर के फिर अपने हृदय को खोल करके अपने हृदय की पीड़ा को खोल करके श्री ललताजी रखी है कि भद्रश्रियम प्रिय जनम सखी दक्षिणो यम इत्यम यत्र कुलभूभत येष्ट कूट पवनाशन बीथेत तो, हंतम हंतस्मदं, हंतस्मदंग पवनीय राभम बोले अरिशी भद्रश्रिय प्रियजनम सखी हमने तो ये विचार किया था श्याम सुंदर भद्रश्रियम परम मंगलमय शोभा वाले हैं प्रियजनम ये परम प्रियजन हैं दक्षिणोयम श्याम सुंदर परम अंकुल रहने वाले हैं दक्षिणोयम इन सारे गुणों को देख करके हमने भद्रश्रीयम प्रियजनम दक्षिणोयम श्री श्याम सुंदर सुंदर शोभा वाले हैं प्रियजन हैं परम अंकुल होकर के विराजमान हैं इति अर्प ये स्म कुल भूभ्रति यत्रो हमने उन श्री श्याम सुंदर के हृदय में उन श्री श्याम सुंदर को श्री श्याम सुंदर को अपनी सखी के कुल भूभि सखी के हृदय रूपी पर्वत के ऊपर श्री श्याम सुंदर रूपी चंदन के वृक्ष को लगाया था श्री राधिका का हृदय वह है एक पर्वत उस पर्वत के ऊपर हम सखियों ने ही कह कह करके श्याम सुंदर के गुणों का गायन करके श्याम सुंदर के प्रति प्रेम को हम सब सखियों ने राधिका के हृदय रूपी पर्वत के ऊपर श्याम सुंदर रूपी चंदन के वृक्ष को लगाया परंतु सखी उस समय हमने ध्यान नहीं दिया कि चंदन बंदन का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चंदन के ऊपर सर्प लिपटे रहते हैं सर्प लिपट जाते हैं सो हमने तो श्री सखी के हृदय रूपी सुंदर पर्वत पर हृदय रूपी सुंदर क्यारी में श्री कृष्ण प्रेम रूपी श्याम सुंदर रूपी कृष्ण प्रेम रूपी चंदन का वृक्ष लगाया परंतु तो आज वहां पर ही छल रूपी सर्प वो लिपट रहे हैं श्याम सुंदर ने छल रूपी सर्पों को ही अपने प्रेम के ऊपर सर्वदास उस पर्वत उस वृक्ष के ऊपर सर्व सर्प को लपटा लिया चंदन के विषय में कहा जाता है कि चंदन के ऊपर सर्प कहीं लिपटे रहते हैं हां वो पुरानी कहावत है कि चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग चंदन जो है उसको विष व्याप्त नहीं होता है उसके ऊपर सत्संग की महिमा में वो बात कही गई कि चंदन जो है उसके ऊपर विष रहते हैं परंतु चंदन के ऊपर व्याप्त नहीं होता है वो वो एक अलग पसंग था परंतु वो वो बिंब है कि वृक्ष जो है वो वृक्ष के ऊपर चंदन वृक्ष के ऊपर सर्प लिपट गए हैं तो बेबेस्ट कूट पवनाशन भी तो। आज कूट माने छल रूपी पवनाशन माने सर्प सर्प के विषय में यह कहा जाता है कि सर्प केवल मुंह फाड़ करके केवल हवा को पी लेता है हवा खा लेता है सर्प का एक नाम है पवनासन जो वायु खा करके भी जीवित रह सकता है अन्यथा जितने भी जीवित व्यक्ति है जीवित व्यक्तियों की जीवन की परिभाषा ही भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जीवन की परिभाषा यही है कि जो व्यक्ति भोजन करे जो चेष्टा करे और जो अपने शरीर की वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ हो किसी को जन्म देने में अपने समान वस्तु को जन्म देने में जो समर्थ हो उसको जीवित कहा जाएगा जिसमें तीन गुण नहीं है उसको जीवित नहीं कहा जाता है तो जीवित व्यक्ति की जो भौतिक विज्ञान में बायोलॉजी में जीव विज्ञान में जो सामान्य परिभाषा दी गई वो सामान्य परिभाषा भौतिक भो, परिभाषा यही है कि वो भोजन करता है वो चेष्टा करता है वो अपने समान किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकता है वो व्यक्ति जीवित है तो अरे सकी, हाय अब उल्टी बात हो गई है बेवेष्ट कूट पवनाशन सर्प जो है उसका एक नाम है पवनाशन पवनाशन माने वायु का भक्षण करने वाला तो कूट माने छलुरूपी पवनाशन माने सर्पों को बेवेस्ट माने उसने अपने से लपेट लपेट लिया है उसका उसको घेर करके बेवेस्ट माने लपेट करके तो छली ही उनको लपेट करके विराजमान है तो पवनाशन बीथी माने सर्पों की इसी जो पद्धति है उस पद्धति को बीथी को उसने बेवेष्टि माने श्री श्याम सुंदर ने लपेट लिया है ऐसा श्याम सुंदर हमारी सखी के साथ में धोखा कर रहे हैं छल कर रहे हैं हमको यह पता नहीं था वे ऐसे छलिया हैं तो वे छलिया हमारी सखी के साथ में सर्पों की पद्धति को ही अपनाते हुए विराजमान है हंत अस्मदंग पवनीय रसायन आभम हम तो ये समझ रहे थे श्री श्याम सुंदर को कि वे अस्मदंग पवनीय हमारे अंग जो हैं उन अंगों को अपूर्व रूप से रसायन प्राप्त करने वाले अंग माने हृदय उनकी हमारे अंगों को पवनीय रसायनाभम श्री श्याम सुंदर की अंग वा हमारे हृदयों को जीवन देने वाली रसायन रूप होकर के विराजमान है ऐसा विचार करके हमने श्याम सुंदर को श्याम सुंदर रूपी वृक्ष को अपनी सखी के हृदय रूपी पर्वत की क्यारी में लगाया था परंतु तो आज उल्टी बात हो रही है कि वे श्याम सुंदर तो अपने साथ में छल रूपी सर्पों को लपेट करके विराजमान हो रहे हैं इसी बिंब को फिर और स्पष्ट कर रहे हैं एक बार दोबारा श्री श्याम कैसे हैं बोले अस्मदीय अंग अस्मद अंग पवनीय रसायन आभम हमारे अंग माने हृदय रूपी हृदय में पवनीय रसायन आभम जिनकी अंग गंध रसायन के समान विराजमान थी अस्मदी अस्मत माने हमारे अंग माने हृदय के लिए पवनी माने श्वास के समान जीवन दान करने वाली जिनकी अंग गंध थी रसायन के समान थी तो हमारे अंगों के लिए पवन के समान जिनकी रसायन के समान जिनकी हवा थी माने जिनकी गंध पवनी माने गंध हमारे लिए जिनकी गंध रसायन के समान सुख देने वाली थी ऐसे श्री श्याम सुंदर और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं भद्रश्रियम माने चंदन के समान शोभा वाले हैं भद्रश्रीय भद्रश्री ये चंदन का एक नाम है जो चंदन के वृक्ष के समान है और श्री श्याम कैसे है? जनम। हैं प्रिय जन्म हमारे प्रिय हैं अथवा जितने भी मनुष्य हैं उन सबों को प्रिय जनम जनों के जो प्रिय होकर के विराजमान हैं ये सब श्याम सुंदर के विशेषण हैं जो श्याम सुंदर हमारे हृदय में जीवन का संचार करने वाली रसायन के समान गंध वाले हैं जो भद्रश्री मन चंदन के अपूर्व शोभा वाले या भद्र माने शोभित श्री माने शोभा से युक्त होकर के विराजमान प्रिय जनम जो प्रिय होकर के विराजमान है इति हमने ये मन में विचार करके कि तो बड़े सीधे सरल हैं दक्षिण हैं इति माने ऐसा विचार करके अर्पयस्म कुल भूभृति यो यत्र माने हमारी सखी के हृदय रूपी कुलभू भूभृति हृदय रूपी पर्वत पर इस श्री श्याम सुंदर रूपी वृक्ष को हमने अर्पय माने लगाया था ऐसा श्री कृष्ण की प्रीति राधिका के हृदय में हमने उनके गुणों का गायन कर करके ही उत्पन्न की थी ये पहले निरूपण कराए हैं रस की पहली लहर आती है सखी में सखी प्रिया के सामने श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करती है तब रस की द्वितीय लहर उत्पन्न होती है श्री यूथेश्वरी में युथेश्वरी में उसके द्वारा उत्पन्न होती है ढोरन तब रस की तृतीय लहर उत्पन्न होती है श्याम में प्रिया की ढोरन देखकर के श्याम में चंचलता आती है और जब श्याम की चंचलता प्रकट होती है तब रस की चौथी लहर वो प्रकट होती है पुनः सखीगणों में अर्थात युगल के उस विलास सुख का वे सखीगण आस्वादन प्राप्त करती है तो हमने ही श्याम सखी के हृदय रूपी पर्वत में रस की श्याम सुंदर की उस लहर को स्थापित किया था शाम सुंदर रूपी वृक्ष को उस भद्रश्री माने चंदन के वृक्ष को हमने लगाया परंतु तो भद्रश्रीम प्रियजनम जो श्याम सुंदर चंदन के समान हैं प्रियजनम जन जन्म जिनको पसंद करते हैं जो हमारे भी प्रिय हैं और दक्षिणो ये परम दक्षिण माने अनुकूल है माने ये विचार करके कुल भृति कुलांगनाओं में मुकुटमणी जो श्री राधे का उनके हृदय में कुल भूभति भूभृत भू माने पृथ्वी उसको जो धारण करे पृथ्वी को धारण करने वाले कौन है भूधर भूधर माने पर्वत भूधर शब्द का अर्थ होता है पर्वत तो कुल भूभृति जो कुल रूपी पर्वतों को में मुकुटमणि होकर के विराजमान ऐसी श्री राधिका के हृदय में श्याम सुंदर रूपी इस भद्रश्री चंदन के वृक्ष को अर्पय अरी सखी हमने लगाया था अरी वृंदा हमने जैसे तैसे लगाया था यत्र मनि उनके हृदय में ही जो ये वृक्ष लगाया था वो ही श्याम सुंदर बेवेष्ट कूट पवनाशन बेबे माने लिपटाए हुए हैं इस समय कूट माने छल रूपी सर्पों को और सर्पों की बीथी सर्पों की परंपरा को अपना करके वे माने भी थी माने परंपरा सर्पों के स्वभाव को अपना करके उसकी परंपरा को अपना करके बीथी को अपना करके वे माने हैं हंत अस्मदंग पवनी वे श्री श्याम सुंदर हमारे अंग माने हृदय उनमें प्राणों का संचार करने वाली रसायन आभ हम रसायन के समान थे परंतु तो आज वे ही ये छल रूपी सर्पों को लपेट करके विराजमान है सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया अतिशयोक्ति और रूपक दोनों का प्रयोग कर रहे हैं तो श्री रूपक अलंकार का प्रयोग है श्याम सुंदरी भद्रश्री हो श्री राधे का उनका हृदय ही कुल भूभृति भुण हो गया कुल पर्वत हो गया और कूट जो है वही पवनाशन हो गए छल ही पवनाशन माने सर्प होकर के विराजमान है वृंदा निशाम में ललताम भृंदाम सा सांत अनुनयानुग रीत चंचुहु ाम अथात शपथा ससभा विशाखाम आलोक्य ग्री वृंदा जी जवाब देने लगी श्री वृंदा तो उस समय जवाब दे रही है वृंदा निशाम ललताम वृंदा ने उस समय ललता को सुनाते हुए ये वचन कहे निशाम मान सुना करके बृंदा निशाम में ललताम वृंदा जो है उनने ललता को यह वचन सुनाई श्री ललता कैसी हैं उनके लिए एक विशेषण है भूतकृ वृंदाम जिनने कृच्छ माने अनेक कष्ट उनके समूह को धारण कर रखा है अर्थात श्री राधिका की व्याकुमता देख करके ललता भूतकृ वृंदाम कृच्छ माने कठिनाई के वृंद को धारण किए हुए हैं जिनके हृदय में बहुत सारे कष्ट विराजमान हैं। ऐसी श्री ललता से वृंदा ने उस समय कहा सा सांती वो बृंदा श्री ललता को सांत्वना देती हुई कहने लगी और श्री ललता के, श्री वृंदा कैसी हैं उनके लिए एक विशेषण और हैं कि अनुन रीति चंचु। जो अनुनय करने की रीति में बड़ी च, चतुर है अनुनय रीति चंचु अनुनय की रीति में जो अत्यंत अत्यंत चंचु माने परम चतुर होकर के विराजमान है ऐसी श्रीवृंदा उस समय ऊंचे है वे बोली अब कैसे बोली उसके लिए वर्णन कर रहे हैं तासाम अथात सप्ता उस समय जितनी भी सखी उनके सामने आत्य आत्सपता सौगंध खाती हुई कह रही है बोला सखी अपनी सौगंध खा करके कहती हूं तेरी सौगंध के कहती हूं ये प्रमुदाओं का स्वभाव भी है जब वो प्रमुदागण कहीं अपनी बात को विश्वासपूर्वक कहना चाहती है तो उनका एक स्वभाव है कि वे सौगंध खाने लगती है तो आत्शपथा शपथ जो हैं उनको स्वीकार करते हुए ये प्रमदा स्वभाव के अनुसार सौगंध जो है उनको खाती हुई कहने लगी स सभाम विशाखाम आलोक्यो कह रही हैं ललता से परंतु उस समय ससभाम विशाखाम आलोक्यो विशाखा भी वहां पर विराजमान हैं, ऐसी विशाखा से युक्त उस सभा का दर्शन करके श्री ललता से विशेष रूप से वृंदा कहा अब ये विशाखा अवलोक क्यों ये विशाखा विशाखा नाम भी है साथ ही साथ में ये सभा का विशेषण भी है सभा भी कैसी है बोल विशाखा जिसमें से सारे पत्ते झड़ गए हैं पथझड़ हो गई है अर्थात जो दुखी होकर के विराजमान है ऐसी विशाखा शाखा जिनमें से दूर हो गई हैं ऐसी सभा उस सभा के साथ विशाखा जो है उन विशाखा को या उस सभा को देकर के विशाखा वाली सभा का दर्शन करके या सभा के साथ में विशाखा दर्शन करके उस समय गदगद पदा गद गद गदगद वचनों से प्लुत वेत दूचे उस समय गदगद वचनों गद से आप्लुत होकर के वे श्री विशाखा वे श्री वृंदा प्लुतम ऊंचे जोर से कह रही हैं प्लुत् कहते हैं जोर से बोलने को जब मुर्गा बाग देता है तो बोलता है ओ इसी मुर्गे की आवाज को सुनकर के व्याकरण में किसी स्वर के तीन भेद किए गए ह्रस दीर्घ प्लुत् ये है ह्रस्व यह दीर्घ उ, ये है उ ये है प्लुत। तो उ, उ, उ, जैसे मुर्गा बोलता है उसके हिसाब से ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन स्वर होते हैं तो प्लुतुम ऊंचे उस समय श्री वृंदाजी जी प्लुत स्वर में जोर से संबोधन सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो ऐसा कहकर के जोर से संबोधन देती हुई श्री वृंदा उस समय बिर में आपलुत होकर करके डूब करके भी तो पुलु शब्द के दोनों जोर से अथवा में डूब करके श्री ब्रंदा उस समय बोली दोबारा सुनेंगे श्री वृंदा जी में ललताम उस समय श्री ललता को सुनाती हुई बोली श्री ललता कैसी हैं भृतकृ वृंदाम जिन्होंने अनेक अनेक कष्ट को धारण कर रखा है धर्त कृष्ण वृंदा जिनने कृष्ण माने आपत्ति को धारण कर रखा है सा शांत ऐसी वृंदा सांत माने धैर्य देती हुई और अनया अनुग्रीत चंचु, जो अनुनय करने की रीति में बड़ी चतुर है अनुदे माने समझाने बुझाने की रीति में जो वृंदा बड़ी चतुर होकर के विराजमान है शुभ वृंदा कैसी हैं उन सखियों के बीच में जिन्होंने सौगंध ग्रहण की है कि अरे सखी मैं सौगंध खाकर कहती हूं सही सही कहूंगी ऐसे आत्शप था सभाम विशाखाम आलोक्यो वहां सभा में विशाखा का भी दर्शन करके अथवा दुखी सभा का दर्शन करके गदगद पदा विवृंदा गदगद होकर के प्लुत पूछे उस समय जरा जोर के वचनों से ये वचन कहने लगी कि मिथ्या मिथ्यापराधमधार्य निजांत रात्म प्रेष्ठाए कुप्यत कथम बोले अरी सखियो ऐसा मत करो मत करो देखो तुम लोग गलती कर रही हो यह बंदा श्याम की ओर से सफाई दे रही है और कह रही हैं बोले अरी सखी मिथ्यापराधम अवधार्यो तुम क्यों श्याम के में दूसरे झूठ मूठ के अपराध का आरोप कर रही हो मिथ्या अपराधम श्याम ने कोई अपराध किया है इस बात को मिथ्या रूप में श्याम के ऊपर थोपती हुई तुम क्यों विराजमान हो रही हो मिथ्या अपराधम अवधार्य श्याम सुंदर के मिथ्या अपराध को ही तुमने अपने हृदय में गांठ लगा करके गांठ गांठ बांध करके बैठी हो श्याम सुंदर का अपराध नहीं है परंतु श्याम सुंदर के जबरदस्ती अपराध को तुम अपने हृदय में विचार कर रही हो मिथ्या अपराधम अवधार्य हृदय में श्याम सुंदर के अपराध का झूठ मूठ ही तुम निर्धारण करके बैठी हो निजांत प्रेष्ठाए हाये हाय श्याम सुंदर तो कितने कोमल है परंतु तो निज आत्म प्रेष्ठा अपने उस प्रिय के प्रति तुम मिथ्या अपराध की भावना को धारण करके क्यों बैठी हो कुप्यत कथम अरी सखी श्याम सुंदर के लिए तुम क्रोध मत करो मत करो क्यों श्याम सुंदर पर क्रोध कर रही हो बत गोष्ठ देव्य हे गोष्ठी की देवियों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है हमारे श्याम सुंदर के ऊपर तुम अपराध मत लगाओ अपराध मत लगाओ बत गोष्ठ की देवियों तुम श्याम सुंदर के ऊपर अनावश्यक दोष मत लगाओ दोष मत लगाओ प्यारे तो तुम्हारे तो प्रति ही श्री श्याम सुंदर तो तुम्हारे प्रति ही एकमात्र समर्पित होकर के विराजमान तुम्हारे प्यारे तुम्हारे प्रति ही समर्पित होकर के विराजमान है श्रुत्वात् चैन मम वचो भवदंतरानी शांतानी संति मैं जो बात कह रही हूं उसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो श्रुत्वात् चैन मम वच है मेरे वचनों को सुनकर के भी यदि तुम्हारे भवद अंतरानी शांतानी संति यदि तुम्हारे हृदय शांत नहीं हो तो फिर ये समझ लेना बतमा समीशाम प्रती थी फिर मेरे वचन के ऊपर कभी विश्वास मत करना मुझे सर्वदा सर्वदा समीशाम मन झूठी कहने वाली मिथ्याभाषणी धोखा देने वाली ऐसा समझना मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो झूठ नहीं कह रही हूं सुन मम वच मेरे वचनों को सुनने पर भी भवत अंतरानी शांताने संति नो यदि तुम्हारे हृदय शांत न हो तो बदमाम समीशाम प्रतीत तो उस समय मुझे मिशमाने बहाने बाज करने वाली माने झूठी झूठी बात कहने वाली तुम समझना मिशमाने बहाना समीशाम माने मुझे बहाने करने वाली मुझे बहाने बाज तुम समझना कितने समझा रहे हैं और कैसे वो जिसको कहते हैं रफूगिरी जैसे जो बात दूर हो रही है उसको कैसे जोड़ा जाए ये जोड़ने की जो आ, कुशलता है यह बहुत बड़ी बृंदा जी की बहुत बड़ी कुशलता और सारी सखियों को फिर से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं तो मिथ्या हम अवधार्य कह रही है सखियों श्याम सुंदर के में मिथ्या अपराध की कल्पना मिथ्या अपराध का आरोप करके तुम प्यारे को जबरदस्ती श्री श्याम सुंदर को जबरदस्ती दोष दे रही हो मिथ्या अपराधम मिथ्यापरा श्याम सुंदर अपराध इनका अवधार्य माने मन में विचार करके और थोप करके तुम श्री श्याम सुंदर को अनावश्यक दोष दे रही हो रात्रि राष्ट्र हाय शाम सुंदर तो तुमसे कितने प्रीति करने वाले अपने निज अंतरात्म प्रेष्ठाए परम परम तुम्हारे प्यारे होकर के शाम सुंदर विराजमान हैं और उनके लिए कुप्यत कथम उनके लिए तुम क्यों क्रोध धारण कर रही हो बत गोष्ठ देव्य हे गोष्ठी की देवियों शुद्ध आत्मचेन मम वच मेरे वचनों को सुनकर के भी भवद अंतराणी शांतानि संति यदि तुम्हारे हृदय शांत न हो सु न चेत न लिया यदि तुम तो मेरे वचन को सुनकर के तुम्हारे हृदय शांत न हो तो बतमाम प्रतीति तो मुझे तुम ये समझना कि मैं झूठ बोलने वाली हूं केवल बहाना बनाती हुई विराजमान हो रही हूं साधारणत्व मध्य गाधिक आया श्रीमाधुबो नहीं तरा इतरांग नाभी ही धाराम धारा घृत सुधी कि नाध्याय कृतभुज निखर सद अभी सखियो श्याम सुंदर के प्रति संदेह मत करो मत करो हमेशा ध्यान रखो कि श्रीमाधव वे श्री श्याम सुंदर माधव वे श्री श्याम सुंदर राधा कांति ही हैं वे राधा कांति ही नहीं तराम इतरांगना भी अन्य अंगनाओं के साथ में श्री राधिकाया साधारणत्व अभिगछती श्री राधिका की समानता कभी भी नहीं करते हैं श्री श्याम सुंदर कभी भी अन्य नायिकाओं के साथ में श्री राधिका को एक तराजू पर नहीं तोलते हैं ये कहने का तात्पर्य सर्वदा सर्वदा उनका राधिका में ही अत्यंत अत्यंत स्नेह है तो साधारण अधिक मनुष्री राधिका को अन्य नायिकाओं जैसी एक नायिका श्री कृष्ण नहीं मानते हैं राधिकाया श्री माधवा ताम इतरांगना भी वे इतर अंगनाओं के साथ में तो माधव नहींतरांग इतरांगना भी साधारणत्व राधाया अधिगछती कभी भी श्री श्याम अन्य नायिकाओं के साथ में श्री राधिका के सामान्य को स्वीकार नहीं करते हैं अर्थात श्री राधिका को सर्वदा विशिष्ट करके ही श्री श्याम सर्वदा सर्वदा मानते हैं तुम ही बताओ कि धारा घृत से सुधीन अभी किम सुधाया देवताओं को कोई संगुश्राव हवन के द्वारा और उनको यज्ञ में घी पिलाए यज्ञ की एक विधि होती है कि यज्ञ करने के बाद में पूर्णा होती के पहले संगुश्राव हवन होता है संगश्राव हवन में घी की जो धारा है वह हवन की जाती है जो बसोर धारा है उस बसोर धारा में भी पूर्ण होती हवन करने के बाद में फिर घी की धारा अग्नि में प्रदान की जाती है अब कोई ये कहे कि देवता घी पी लिया देव देवताओं ने तो घी पीने से कोई देवताओं की तृप्ति थोड़ी हो जाएगी ये थोड़ी घी पी लिया तो वे अमृत पीना छोड़ देंगे अमृत का स्मरण नहीं करेंगे भाई घी पीलने के बाद में देवताओं को जो अमृत है वो तो प्रिय है ही है अमृत का भी स्मरण करेंगे ही ऐसे ही श्री श्याम सुंदर यदि कभी चंद्रावली जी की यूथ में चले गए चंद्रावली जी की कुंज में भी चले गए तो ठीक है घी पी लिया आपने थोड़ी है कि अमृत को भूल जाएंगे श्री राधिका को भूल जाएंगे ऐसा थोड़ी है राधिका का स्मरण तो उनको सर्वदा सर्वदा क्या सुंदर सुंदर सुंदर बड़ा प्रकार से, कितने से कितने तरह बता दिया कि सुधन जैसे अग्नि घी की धारा को पीते हुए भी किम सुधाया न अध्य सुधाया न क्या अग्नि सुधाया न ध्यायति ध्यात का ध्यान नहीं करता है अर्थात अमृत का ध्यान तो अग्नि घी पी लेने पर भी अमृत का ध्यान तो देवता लोग करेंगे ही जितने भी देवता हैं वे अमृत का ध्यान तो करेंगे ही भले ही उन्होंने घी पी लिया है कृतभुज निकराह कृतभुज माने देवता कृतु माने यज्ञ यज्ञ में जो भोजन करते हैं वो कृष्णभुज माने यज्ञ के जो देवता हैं वो घी की धारा का पान करने पर भी निकर माने समूह देवताओं का निकर माने समूह सदा ही अमृत का ध्यान करते हुए ही विराजमान होता है सब बोले अरे क्या कहना चाहती है अब श्री वृंदा जी जो राशि की बात है वो राशि की बात कहेंगी अब राशि की बात क्या है कि एक दिन की बात है श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं श्री राधा रानी के पास में राधा रानी के नुकुंज में पधार रहे हैं और उनको सामने से आती हुई परम सुंदरी श्री चंद्रावली जी दिख गई अब ये चंद्रावली जी और राधा रानी दोनों एक सी है रूप माधुरी दोनों की कोई रंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं सुहाम में भी बहुत सुहाव में अंतर जरूर है परंतु श्रृंगार रस इन सबों में एक सी होकर के विराजमान तो श्री राधा रानी आ रही थी जो राधा रानी आ रही थी उस समय नहीं हाँ चंद्रावली जी आ रही थी चंद्रावली जी आ रही थी चंद्रावली जी को आकर के श्री श्याम सुंदर ने उन चंद्रावली जी को गलती से समझ लिया राधा आ रही हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर के मुख से श्री चंद्रावली जी के लिए निकल गया के, राधा ये कहीं राधा नाम निकल गया चंद्रावली जी इतने में ही फड़क गए प्यारे मेरा नाम राधा थोरी है मेरा नाम तो चंदावली है तो गोत्र स्खन होने पर श्री चंदावली जी में मान उत्पन्न हो गया और उस समय जब मान उत्पन्न हो गया तो उस समय श्री श्याम सुंदर को चंदावली जी को मनाना बड़ा अनिवार्य हो गया इसी लीला को श्री विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया श्री राधिका को श्री श्याम सुंदर चंदावली जी को समझ लेते हैं कि ये श्री राधिका हैं और राधिका मिलकर के राधिका समझ करके श्री चंद्रावली से कहने लगते हैं कि विपनातरे मिलंती मधुर रसा शीतल स्पर्शा समझने त्वर बहे ममताप नुत राधा बोले हे प्रिय विपनातरे मिलंती मैं जब आप नहीं आई उस समय मैं आपका दर्शन करने के लिए व्याकुल भ्या, हो रहा था संयोग की बात यह हुई कि विपन्तरे माने श्री गोवर्धन के उत्तर दिशा में जो श्री राधाकुंड कुंड है उस राधाकुंड के वृंदावन में श्री राधिका मुझे मिल गई विपनांतरे मिलंती मधुर रसा जो श्री राधिका परम मधुर रस वाली है कोमल स्पर्शा जो परम कोमल स्पर्श वाली है समझे तब तो बिर आपके बिरह में ममता राधा मेरे ताप को दूर करने में श्री राधिका उस समय समर्थ हुई मधुमंगल मदु, पास में ही थे मधुमंगल श्याम सुंदर के कान में आकर के कहते हैं अरे क्या हो रहा है ये ये राधा नहीं है इनका नाम चंदावली है ये तो चंदावली है और तुम राधा राधा के संबोधित कर रहे हो श्री शाम सुंदर बड़े चतुर तुरंत बोल गए बोले प्रिय अपराध क्षमा करो ये तो जी भी है ना कभी कभी दाल भात की जगह भाल दात हो जाता है बड़े पेपर हो जाता है तो राधा ने धारा कहना वाला कहना कहने वाला था परंतु तो धारा की जगह जीव से राधा निकल गया राह धा धा की जगह राधा निकल गया अरे मैं तो यमुना की बात कर रहा था मैं राधा की बात नहीं कर रहा था ऐसे चतुर सरस्वती जी तन तो की सेवा करने के लिए सदा पीछे पीछे ढोले जो बात राधिका के विषय में कहे वे सारे के सारे संबोधन सारे के सारे विशेषण उस समय यमुना जी में घटा दिए पनातरे मिलंती कह तो गए थे कि कुंड में श्री राधिका मिली परंतु तो अब कह रहे हैं बिपना, कि दूसरे वन में जो श्री यमुना बह रही है राधिका भी मधुर रस वाली है प्रेम रस वाली है मधुर रस मधुर रस उज्जवल रस वाली राधिका भी है और श्री यमुना भी मधुर रसा शीतलशा दोनों जगह लग जाएगा श्री राधिका भी शीतल स्पर्श वाली है और श्री यमुना भी शीतल स्पर्श है तो विपनांतरे मिलंती मधुर रसा शीतल स्पर्शा समझे तब तो व्य तुम्हारे विरह में अपने विरह के ताप को शांत करने के लिए मैंने यमुना में कूद करके अपना ताप दूर किया समझने तो तद्य रहे ममतापुत धारा राधानी धारा तो धारा धारा प्रिय न राधा राधानी धारा धारा कह रहा हूं ऐसे श्री श्याम सुंदर बात को बड़ी लपेटने की को कोशिश करिए गोत स्खलन का बड़ा सुंदर दृष्टान गोतस्खलन श्री श्याम सुंदर के मुख से कोई नायिका के लिए कोई सा नाम जब निकल जाए तो श्री प्रिया में तो मान हो गई चंदावली जी में मान उत्पन्न हुआ उस समय मान को दूर करने के लिए श्री श्याम सुंदर बहाना बना करके यदि उनने कभी ये कह दिया हो कि हे प्रिय ये देह गे सब कुछ आपका ही है क्यों क्रोध कर रही हो अब ये वचन तो ऐसे कहे ही जाएंगे कि मेरे अपराध को क्षमा करो मेरा देह गे देह दह सब आपका है ये कह दिया और तुम लोगों ने ऐसे जो को मनाने के लिए कहे गए जो वचन है उनको यह समझ लिया कि श्री श्याम सुंदर चंद्रावली को वृंदावन का राज्यभिषेक करना चाहते हैं वृंदावन का राज्य सौंपना चाहते हैं ये उचित नहीं है ये तो मान में एक प्रसंग ऐसा आ गया था श्याम सुंदर ने कुछ ऐसा कह दिया इसलिए उसका तुम विचार मत करो श्याम ने कोई अपराध नहीं किया है श्याम सुंदर से अन्य आने में एक बात निकल गई थी एक घटना ऐसी घट गई इसलिए श्री श्याम को चंद्रावली जी के पास में कहीं उनको मनाने में कुछ विलंब लग गया और वे यहां आने में असमर्थ हो गए इसलिए तुम लोग जो दुखी होकर के बैठी हो कि हाय श्याम सुंदर कहीं हमारे साथ में छल कर रहे हैं और हमने जिस चंदन के वृक्ष को राधिका के हृदय क्यारी में लगाया आज उस वृक्ष में सर्प लपट गए हैं ऐसा सब विचार मत करो विचार मत करो श्री राधिका में ही श्याम सुंदर की एकमात्र अनुरक्ति है बोलो लावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय सि